प्राणों ने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 दूसरे भी हाथ खड़ा कर दें उनको दे दें हम जी सूत्र संख्या चालीस संभव न स्वत आनंद प्रकाश जी वाली में आ, ये अथवा करके इसकी दो व्याख्याएं की हैं सूत्र तो एक ही है देखिए देखिये सूत्र तो एक ही है संभवे न स्वत तो उसकी जब दो व्याख्याएं की हैं इसलिए दो बार हो गया आप जो कह रहे थे कि दो बार चौवालीस संख्या आ गई है तो दो अलग अलग सूत्रों को चौवालीस संख्या नहीं दी है ये एक ही सूत्र की व्याख्या भेद है संख्या तो एक है, दो बार उसको कहा गया और बारैतालीसवा पैतालीसवा तो एक ही बार है संख्या में। जी और कोई आचार्य प्रणाम <coughs> जी बोलिए आचार्य छत्तीसवाल है इसमें लिखा है की आत्मा के प्रयोजन के लिए लिए इंद्रियां तो तो तो में होते हैं इंद्रियां तो जो जो हो जाती या भी है है का आधार मनुष्य शरीर में जो इंद्रियां मिली हैं जो हमारे पुण्य जहां हम नए कर्म कर सकते हैं वहां पर ये हमारे पुण्य कर्मों के कारण से हैं.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 शरीर भी इसमें आ गया इंद्रियां भी इसके अंतर्गत आ गई शरीर की विशेषता है इंद्रियां हैं हमारे शरीर की की बनावट किस तरह है? देखिये इंद्रिय शब्द से दोनों का ग्रहण होता है एक स्थूल इंद्रिय है वो मैंने बाहर का आपको कारण बताया अंदर की जो सूक्ष्म इंद्रिया है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 जी। जी, वाला पूरा जीवा बारहवा सूत्र हाँ, दिक्का लऊ आकाशादिप्य निर्धारण यऊ दिशा और काल का निर्धारण कैसे करते हैं हम दिशा और काल अपने आप में वस्तु हैं या नहीं है जैसे कि इन्होंने बाकी चीजों को बताया था प्रकृति से बनती हैं ये अपने आप में होती है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 द्रव्य रूप में और ऐसे कण के रूप में वैसी जो कण वस्तु बोलते हैं ना जैसे मूल प्रकृति से बना है जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है ऐसे इनका तत्व के रूप में कण के रूप में अस्तित्व नहीं है कि अनेक अवयवों के संघात से मिलके बने हो ऐसा नहीं है अब यू हम अनेक अवयव काल के बता लेते हैं कि वर्ष है फिर महीने है फिर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 रेखा अगर यू खींचे है तो कितनी भी पास, पास पास पास पास बहुत कर लें और उस एक एक टुकड़े को जैसे कि 180 डिग्री का एक गोला होता है चारों तरफ का और उसमें हम एक एक अंश 180 भाग कर देते हैं उसके तो हम कहेंगे कि ये 180 अंशों से मिलकर के बना है तो ऐसे 180 या उससे ज्यादा भी कल्पित करना चाहे तो कर ले और छोटे छोटे छोटे लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उन छोटे छोटे टुकड़ो से मिलकर के बना है ये दिशाए एक अंश इतने अंश मिलकर के बनी हैं। ये केवल हमारे बुद्धि से हम ऐसा विचार लेते हैं वास्तव में कुछ वो अनेक अवयवों के मिलने से बना हो ऐसा नहीं है तो वही बात कही कि अन्यों की अपेक्षा से इनका निर्धारण हम कर पाते हैं व्यवहार कर पाते है कौन है वो। हाँ बोलो अजय चौबीस चौबीस चौबीसवा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 श्रवण की शक्ति स्पर्श की ऐसे इन पांच ज्ञान की और अंदर की भी लगाने चाहे इनकी शक्तियों का भेद इसी तरह कर्मेन्द्रियां भी पांच हैं, तो सबकी अपनी अपनी शक्ति है उसके भेद से शक्ति का भेद होने से इनके भेद की सिद्धि हो रही है कि ये अलग अलग हैं, इसलिए ये एक नहीं है इसकी पृष्ठभूमि क्या थी कि पिछले सूत्र में जब ये कहा कि ये इंद्रिया तो अति इंद्रिय हैं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 तो चूंकि इनमें शक्ति की भिन्नता है सामर्थ्य की भिन्नता है इससे पता लगता है कि ये भिन्न भिन्न है तो शक्ति भेदे भेदेद सिद्धौ ना एकम एक नहीं है ये इनकी प्रतिज्ञा है और ये हेतु दिया हुआ है। शक्ति भेदे भेदेपी भेद सिद्धौ सत्ताइस सत्ताइस हाँ गुण परिमाण गुण परिणाम भेदात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 ये बात तो कल हो चुकी थी माता जी ने पूछा था इंद्रियों के लिए कहा है मतलब उन्होंने ये बात रखी कि ये इन्होंने अहंकार से लिया है ना अहंकार से इंद्रिया बनती हैं तो एक अहंकार से ये ग्यारह इंद्रिया कैसे बन जाती है तो गुणों के परिणाम के भेद से ये ग्यारह इंद्रिया हो जाती हैं जैसे अवस्था का भेद होता है ऐसा लिखा है ना ये प्रश्न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 अवस्था के समान ये उदाहरण घटना चाहिए अवस्था मतलब शरीर आदि की अवस्था के तो शरीर एक होते हुए भी उसमें भिन्न-भिन्न अवस्थाएं बदल रही हैं एक ही तो अवस्था भेद मानेंगे अगर अहंकार से जो 11 इंद्रिया बनी है उसको अवस्था भेद थोड़ना कहते हैं वो अहंकार की अवस्थाएं भिन्न भिन्न भिन अवस्थाएं थोड़ना है अहंकार से उत्पन्न नहीं ग्यारह चीजें हैं वो तो अवस्था भेद ये कहा घटेगा एक ही हो और उसमें फिर परिवर्तन आ रहा है तो वो मन पे घटेगा मन की जो अवस्थाएं भिन्न हो रही है इन तीन कारणों से वो जो वहाँ अर्थ किया हुआ है वो संगत नहीं है हो गया? कुछ जी, ये है। इसमें युक्त जो है, के लिए तो, तो समझ में नहीं रहा आ रहा है की क्या योग पत्र माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है क्योंकि जो की जो व्याख्या है उसमें अंतिम जो वो कह रहे हैं ये लौकिक व्यवहार के आधार पर मात्र तो औपचारिक तो वर्णन है तो तो तो बत्तीसवें सूत्र में जो क्रमशः अक्रमश इंद्रिय वृत्ति ये कथन लिखा हुआ मिल रहा है तो इसमें जो अक्रम वाली बात है इसमें इनका प्रश्न है तो अक्रम का और क्रम का दो तरह से आपको अर्थ बताया था उसमें से एक अर्थ पे इनका प्रश्न है देखिए था क्रमशः मतलब इंद्रियां इंद्रिया इंद्रियां एक एक करके ज्ञान प्राप्त कराती हैं एक साथ नहीं कराती ये तो है क्रमशह का अर्थ और अक्रमशः का मतलब है कि वो ज्ञानेन्द्रिया एक साथ भी ज्ञान करा देती है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 ऐसा नहीं लेना चाहिए नहीं तो वो औपचारिक कथन के रूप में कथन करते हैं तो क्रमश इंद्रिय वृत्ति एकदम सीधे सीधे दो भाग किए गए हैं ठीक है जब हैं हैं हैं तो हम ये कि ये मानते कि दोनों और वो उदाहरण नहीं घटेंगे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 वो अर्थ संगत नहीं है इसलिए उस उदाहरण को आप यहाँ देंगे तो वो गलत अर्थ में चला जाएगा वो तो उन्होंने अपनी बात की पुष्टि के लिए दिया है यहाँ योग दर्शन का आधार हम ले सकते हैं तो, है तो यहाँ पर बुद्धि के लिए बार बार कहा गया है।, है।, है नहीं बुद्धि को कहाँ बताया यहाँ पर नहीं।, नहीं नहीं इसमें लिखा है कि जी कीस्कारों का आधार होने से समस्त कर्मों में बुद्धि को प्रधान माना जाता है नहीं संशोधन कर लीजिए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 के स्मृतानुमान आचार हाँ बिल्कुल बिल्कुल इससे अगले में भी करेंगे संभव स्वतः उससे अगले में भी करेंगे अपेक्षिको गुण प्रधान भाव क्रिया विशेषक्रकाश आचार्य ने इसमें खुदी आदिवास में अपने जो बुद्धि को मनी कह रहे हैं जी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 उसकी कोई आवश्यकता नहीं है मूल से ही एकदम स्पष्ट हो गया आगे देखिए दे तो रखी है है किताब इसमें देर मुझे सब जगह मन लिख लीजिए और आपको बुद्धि समझ में आता है तो बुद्धि लगा लीजिए नहीं उन्होंने ये किया है कि जैसे राजा को मन है राजा मन है तो प्रधानमंत्री काम करता है राजा कैसे नहीं राजा तो आत्मा है ठीक है इसका उदाहरण अधिक संगत क्या बनेगा राजा आ, आत्मा तो मतलब राजा है ना और मन और बुद्धि उसके उपकरण हैं तो राजा के लिए जैसे मंत्री महामंत्री और ये सब उसके उपम अलग अलग होते हैं ऐसे ये इंद्रिया है उपकरण हैं तो बुद्धि को प्रधानमंत्री मान लीजिए कोई बात नहीं है लेकिन राजा तो आत्मा है मन राजा नहीं है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 तो पांच तन मात्राओं से अविशेष से विशेषारंभ विशेष का आरंभ यानी उत्पत्ति होती है तो विशेष है यहाँ पर पांच महाभूत तो ये बात तो हम पहले देख चुके हैं कि पांच तन मात्राओं से पांच महाभूत बनते हैं उसी को यहाँ पर इस ढंग से यहाँ सूत्र में कहा अविशेषात विशेषारंभ पांच तन मात्राओं से पांच महाभूत बनते हैं पीछे जी जो अहंकार से तरह बनी है अहंकार तो और तो में में ही नोंकारते हैं उनको भले ही भले ही है उन दोनों को अविशेष वर्गीकरण में ही रखा जाता है वो विशेष में वो इसलिए क्यूँकी उनके तनमात्र ग्यारह इंद्रियों के बाद में और कोई तत्व की उत्पत्ति नहीं हो रही है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 दोनों के द्वारा वो जुड़ा हुआ है कौन जीवात्मा जीवात्मा का अध्यार करेंगे द्वाभ्या परिस्वक्त दोनों से जुड़ा हुआ है दोनों से संबद्ध है कौन आत्मा यानी अभी हमारे दोनों शरीर सातमा है स्तूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी अब इनकी उत्पत्तियों को और इनके वर्णन को भी आगे बता रहे हैं तो सतवा सूत्र बोलिए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 भूत प्रेत भी दिखाते हैं या सूक्ष्म शरीर भी दिखाते हैं तो शरीर से बाहर उसी आकृति का एक सफेद सफेद सा दिखा देते हैं।, दिखाते हैं बच्चों की कथाओं के अंदर विक्रम वेताल है और ऐसे ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं या आजकल नाटक भी आते हैं उसमें भी ऐसा ही दिखा देते तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर तो ये सोचते है कि इसी स्थूल शरीर के आकार प्रकार वाला कोई सूक्ष्म शरीर भी होगा इसके अंदर होगा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 पूर्वोत्पत्ते तत्कार्यम भोगाद, भोगाद एकस्तर एक पहली बात तो इन्होंने कही कि ये भोग है वो एक ही के द्वारा होता है नेतरस्य दूसरे के द्वारा नहीं होता है। दोनों से नहीं होता यद्यपि ये स्फूल शरीर भी हमारा भोगाधिष्ठान है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 सुख दुख विषय किसका है मन का ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं है ज्ञानियों से सुख दुख का बोध नहीं होता है मन से सुख दुख का बोध होता है पर चूंकि ज्ञानियों से जैसे ही हम सूचना प्राप्त करते हैं वो मन में अंदर इतनी तीव्रता से जाती है कि हमें उस ज्ञान का होना और सुख दुख का होना एक साथ प्रतीत होता उसी क्षण लग रहा होता है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञानेन्द्रियों से ही हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं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 तो ये जो प्रसंग चल रहा है कि ये जो भोग होता है यानी सुख दुख की अनुभूति होती है ये स्थूल शरीर से होती है सूक्ष्म शरीर से होती है तो इनका ये निर्णय है कि स्थूल शरीर से नहीं होती स्थूल शरीर में गोलक भी आ गए जानेंद्रियां भी आ गई हमें प्रतीत होता है यहां इंद्रियों में सुख हो रहा है वास्तव में वहां है नहीं हो वहां से केवल संवेदनाएं जा रही है अंदर मन का संयोग होने पर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 कि जिसको देख के हमें सुख हो इसका मतलब है उसमें सत्व गुण की अधिकता है ऐसा सप्तगुण की अधिकता है जिसको देख के हमें सुख होता है वहां से सप्वगुण अंदर आ रहा है बस क्योंकि सप्तगुण ही तो सुख देता है ऐसी व्याख्या नहीं चलेगी अगर ऐसा ही होगा तो सबको वो सुखी देगा क्योंकि सब में सत्व गुण को समान देगा जैसे हलवा है तो वो मीठा है तो मीठा ही लगेगा सबको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 अन्य कोई हो तो हाथ तो खड़ा के क्या जी शरीर जी देखिए ये एक बात मैंने पहले ही स्पष्ट की थी इस सारे प्रसंग का ये मतलब नहीं है कि हम ये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 इससे भिन्न स्थिति में जहां तीनों नहीं होते कोई एक होता है या दो होते हैं वहां इस बात को नहीं घटाना है उस प्रसंग में कहा ही नहीं जा रहा है तीनों शरीर तीनों हैं मतलब दोनों शरीर और आत्मा अब वास्तव में हमें भोग का साधन यानी सुख दुख की अनुभूति कराने वाला कौन है स्थूल शरीर और स्थूल शरीर में विद्यमान गोलक यानी ज्ञानेन्द्रिया अथवा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 कौन कौन से तत्व हैं इसमें तो उसके लिए नवा सूत्र बोलिए सप्त सप्तकम लिंगम सप्तश ये इकट्ठा शब्द है सप्तश एकम लिंगम सप्तशकम लिंगम सप्तश कहते हैं सत्रह को सत्रह को दश, द सात और दस सत्रह और एकम लिंगम और एक लिंग भी जुड़ जाएगा लिंग का मतलब है बुद्धि तत्व जो तो पीछे हम देख रहे थे अलिंग लिंग अविशेष और विशेष ये जो विभाजन था तो लिंग मात्र किसको कहते हैं मैं तत्व को बुद्धि तत्व को तो एकम लिंगम एक वो सत्रह तो ये और एक ये मिला करके अट्ठारह है एक तो ये व्याख्या की जाती है इस सूत्र के अठारह तत्व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 अब जो इनमें संख्या में भेद है कैसे उसका अंतर भाव करते हैं वो देखते हैं तो पहले हम तत्व गिनते हैं पांच तो ज्ञानेन्द्रिया पांच ज्ञानेन्द्रिया सूक्ष्म इंद्रियों की बात है यहां पर जो प्रकृति से बनी थी हम पीछे जो देख के आए हैं पांच ज्ञानेन्द्रिया सूक्ष्म इंद्रियां और पांच कर्मेन्द्रिया दस कर्मेन्द्रियों की जगह पर पांच प्राण शब्द का भी प्रयोग मिलता है जैसा मृषि दयानंद ने किया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 कारण शरीर अलग बात हो गई स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कारण शरीर के बारे में भी बहुत मतभिन्नता है अलग अलग व्याख्याएं हैं उसके लिए मैं अलग से थोड़ा समय लेके आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कुछ व्यक्ति कारण शरीर का मतलब मूल प्रकृति को मानते हैं कारण शरीर यानी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 उसके पीछे कुछ आधार होता है कुछ विज्ञान होता है कुछ अर्थ छुपा हुआ रहता है ऐसे शब्द शक्ति शरीर के लिए हो गया आत्मा के लिए भी है तो आत्मा क्यों बोले तो अत सात्य गम है अत धातु से आत्मा बनता है सतत गमन करता रहता है यानी चलता ही रहता है नष्ट नहीं होता हमेशा विद्यमान रहता है इसलिए इसको आत्मा बोलते हैं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 तो अभी ये विषय थोड़ा और आगे चलेगा कुछ सूत्रों में इसको हम अगली कक्षा के अंदर देखेंगे साधार अभिवादन हो